ईशा के द्वितीय अवांतर प्रकरण के संबंध भाष्य का विचार हम लोग कर रहे हैं भाष्य में भाष्यकार भगवान यह बता रहे हैं कि प्रथम मंत्र के द्वारा सूत्रित जो ब्रह्मात्म एकत्व बोध है उसका कर्म के साथ समुच्चय संभव नहीं है और इसलिए यहा द्वितीय प्रकरण में विद्या का कर्म के साथ समुच्चय बताया जा रहा है तो जिस विद्या का कर्म के साथ समुच्चय संभव होगा उसी विद्या को यहाँ पर विद्याचा विद्यांच वेदो भयम सह इत्यादि वाक्य में विद्या शब्द से लिया जाएगा जिस ज्ञान का कर्म के साथ समुच्चय संभव होगा ऐसा ज्ञान विद्याशब्द का अर्थ निकलेगा आत्म एकत्व ज्ञान तो कर्म के हेतुहूत कर्तृत्व अभिमान आदि का उपमर्दक होने के कारण बाधक होने के कारण आत्म एकत्व ज्ञान को कर्म का विरोधी कहा जाएगा उसका तो कर्म के साथ समुच्चय नहीं होगा तो फिर विद्या शब्द से कर्म से समुचित होने योग्य ज्ञान लिया जाएगा वह ज्ञान है देवता विषयक ज्ञान यानि उपासना विद्याचा विद्याच यदेदों भय सह इस वाक्य में विद्या शब्द से ग्राह्य ज्ञान माना जाएगा उपासना वह कर्म अविरोधी ज्ञान है उसके साथ उसका कर्म के साथ अविरोध होने के कारण समुच्चय संभव है तो यहाँ समुच्चय का विधान करने के लिए ही नवम मंत्र में एक एक के अनुष्ठान की निंदा की जा रही है केवल कर्म अनुष्ठान की और केवल उपासना की जिस विद्या का समुच्चय कर्म के साथ हो सकता है उस विद्या के अनुष्ठान की भी अकेले अनुष्ठान की भी निंदा की जा रही है इसलिए कि अधिकारी कर्म उपासना का अधिकारी केवल कर्म या केवल उपासना न करके करें उभय का समुच्चय समुचित अनुष्ठान कर ले इस अभिप्राय से निंदा की जा रही है एक एक के अनुष्ठान की वो निंदा के लिए ही निंदा नहीं है तो जब यह निश्चित हुआ कि समुच्चय के अभिप्राय से निंदा है तो दो प्रकार के ज्ञान में से जिस ज्ञान का कर्म के साथ समुच्चय संभव है युक्ति तथा शास्त्र से उसी ज्ञान का समुच्चय विधान विद्यांचा विद्याच इसके साथ होगा वह ज्ञान देव उपासना रूप ज्ञान है इसे बता दिया गया न कि परमात्म ज्ञान देवता यदम विवता विषय ज्ञानम तत्कर्म संबंधित न उपन्यस्तम न परमात्म ज्ञानम इस वाक्य से ये बताया गया लेकिन जो भेदाभेदवादी भास्करचार्य हैं वे मानते हैं कि विद्याचा विद्याच इस मंत्र में विद्या शब्द से प्रकृत होने के कारण उपासना न लेकर के ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान को लिया जाए क्योंकि ईशा वाष्यम इत्यादि मंत्र से वह प्रकृत है और उसी को विद्या शब्द से ग्रहण करके उसी का कर्म के साथ समुच्चय विधान की विवक्षा से एक एक की निंदा है ऐसा माना जाए, जा ये कथन है भास्कराचार्य जी का उसका खंडन आनंद जी कर रहे हैं तद असद ये कह करके और उनके इस कथन में असत्व का यानी अनौचित्य का हेतु बताया गया केवल प्रकृत होने मात्र से विद्या शब्द से ग्रहण विद्यांचा, विद्यांचा इस वाक्य में ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान का नहीं किया जाएगा प्रकृत होने मात्र से विद्या शब्द से उसी ज्ञान का ग्रहण किया जाएगा जो कर्म से संबंधित होने की योग्यता रखता है तो ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान में योग्यता नहीं है कर्म से संबद्ध होने की विरोधी होने से और उपासना में योग्यता है इसलिए विद्या शब्द से उपासना को ही लिया जाएगा भले ही ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान ईशावाश्यम इस मंत्र से प्रकृत हो एक हेतु बताया दूसरा एक हेतु बताया कि जो आपका ये है आ, ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान है यह व्यवहित काल फलवाला नहीं है अपितु अपने उत्पत्ति के समकाल में ही समूल अध्यास की निवृत्ति रूप फल का संपादक है इसलिए क्या हो जाएगा कि एक नियम है कि जो साधन अपने उत्पत्ति काल से व्यवहित काल में फल का संपादक बनता है उसी को ही सहकार्यातर की अपेक्षा होती है जैसे दर्श पूर्णमाशादी होती होने के पश्चात तो जब यजमान का प्रारब्ध पूरा हो जाता है तब अपना फल स्वर्ग प्राप्त कराते हैं इसलिए उनको कहा जाता है व्यवहित तो काल फल वाले साधन उन्हें तो दर्श पूर्णमा सादि को सहकार्यांतर की अपेक्षा है ऐसे फल संपादन में अपेक्षा नहीं है ज्ञान को क्योंकि तत्काल फल वाला है ज्ञान जिस समय उत्पन्न होता है उसी समय अपना फल समूल अध्यास की निवृत्ति प्रदान करता है जिसके चित्त में उत्पन्न हुआ उसे हाँ व्यवहित समय नहीं लगता उसी समय हो जाता है और इनको तो दर्श को काल का व्यवधान है इसलिए वे देश काल और वस्तु की अपेक्षा से फल देते हैं जरूरत होती है सहयोग अंतर की उनको और एक हेतु बताया कि ये जो ईशा वाषोपनिषद है ये जुर्वेद के संहिता भाग यानी मंत्र भाग की इसी का व्याख्यान रूप ब्राह्मण भाग है बृहदारण्यक उप उसमें विविधिशा वाक्य के द्वारा तम एतम ब्राह्मणा ब्राह्मण विविधिशंत दानेन तपसा नासकेन यह वाक्य है विविधिशा वाक्य इससे यज्ञादि कर्मों का करण के रूप में अन्वय ज्ञान के साथ हुआ है ज्ञान की उत्पत्ति में करण बताया गया यज्ञादि कर्मों को आश्रम कर्मों को बताया गया ज्ञान का करण साधन तो वो किसने बताया तो यज्ञ न दाने न इत्यादि पदों में जो तृतीय विभक्ति है उस तृतीय अभिभ्यक्ति ने बताया कि वह करण है और प्रकरण के आधार पर भास्कराचार्य जी बताना चाहते हैं कर्मों का सहयोगी ज्ञान को या ज्ञान को कर्म का सहयोगी तो जिन कर्मों का ज्ञान के साथ करणत्व रूपेण अन्वय प्रबल प्रमाण श्रुति से हो चुका है उन्हीं यज्ञादि कर्मों का यानी आश्रम कर्मों का प्रकरण प्रमाण के आधार पर सहकारित्व रूपेण ज्ञान के साथ संबंध बताना अनुचित होगा अयुक्त होगा इसे कहा गया किंच किंचा मंत्रोपनिषदो ब्राह्मणे ब्राह्मण विवदीन इत्याद तृतीया श्रुतिया वेदने कर्णत्वेन संबंध प्रतीये तत्क दुर्बलेन प्रकरण सहकारित संबंध प्रकल्प्यते इन शब्दों से यही बात कही गई कि प्रकरण प्रमाण तो श्रुति प्रमाण की अपेक्षा दुर्बल है बृहदारण्यक उपनिषद रूपी ब्राह्मण में कहा गया कर्णत्म रूपेण सम्बन्ध ज्ञान के साथ यज्ञादि आश्रम कर्मों का तो दुर्बल प्रकरण प्रमाण के आधार पर सहकारित्म रूपेण सम्बन्ध भास्कराचार्य जी कैसे बता सकेंगे दुर्बल प्रमाण का बाधक श्रुति प्रमाण हो जाएगा ये यह यहाँ पर कहा गया और आगे ये कहते हैं कि प्रधान में ये वाक्य पढ़ना है हम लोगों के यहां तक की चर्चा कल कर चुके थे तो ये प्रधानस्य विद्या सहकारी संबंध सया निंदापि अयुक्तम निंदा इत्यपि अयुक्तम ये वाक्य नहीं मिला टीका में हाँ तो ये कहते हैं भास्कराचार्य जी समुच्चयवादी तो हैं और उनका मानना है कि ब्रह्म ज्ञान के साथ समुचित कर्म से मोक्ष होता है केवल ब्रह्म ज्ञान से नहीं और उन समुचित जो ब्रह्म ज्ञान तथा कर्म है इन दोनों में प्रधान माना जाता है ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान को प्रधान मानते हैं और सहयोगी मानते हैं मोक्ष के प्रति कर्म को और प्रधान साधन मानते हैं ब्रह्म ज्ञान को तो प्रधान साधन जो मोक्ष का है ब्रह्म ज्ञान उसका सहयोगी है कर्म तो कर्म रूपी सहयोगी के साथ ब्रह्म ज्ञान मोक्ष का संपादक बनता है अकेला ब्रह्म ज्ञान ने ऐसा मानना है भास्करचार्य जी का तो कहते हैं उनका ये मानना भी अनुचित सिद्ध हो जाएगा कैसे अनुचित सिद्ध होगा कहते इस प्रकार कि प्रधान से च विद्या मोक्ष के प्रति प्रधान साधन आप विद्या को मान कुमान रह विद्याचा विद्याच यदेदो भयम सह इसमें विद्या शब्द से ग्राह्य है ईशावाश्यम इस मंत्र से प्रस्तुत ब्रह्म विद्या भास्कराचार्य जी के अनुसार तो उनकी मान्यता के अनुसार विद्या शब्द से प्रधान साधन जो ब्रह्मात्म एक ज्ञान है उसे लिया जाएगा और उसी की निंदा नव मंत्र के उत्तरार्ध में की गई केवल ब्रह्म विद्या की ततो भूय इवते तमो ये वो विद्यायाम रता ये जो नव मंत्र का उत्तरार्ध है वह विद्या शब्दित केवल ब्रह्मात्म एकत्व की निंदा कर रहा है उसका अनर्थ फल बता करके घोर अंधकार की प्राप्ति रूप फल बता करके केवल ब्रह्म ज्ञान का फल बताया जा रहा है घोर अंधकार की प्राप्ति ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान जिसकी जिसका, जिसके साथ समुच्चय करना है कर्म का उसी का उसी की निंदा की जाएगी ना तो विद्या शब्द से इस पूरे प्रकरण में भास्कराचार्य के अनुसार ईशावास्यम इस मंत्र से बताए गए ज्ञान को ही लिया जाएगा तो ततो भूय इवते तमो ये विद्यायाम रता इस वाक्य में भी विद्या शब्द से किसको लिया जाएगा विद्या हम इस सप्तम अंत से ईशावास्यम से बताए गए ब्रह्मात्म एक तो ज्ञान को ही और उसका फल बताया जा रहा है घोर अंधकार की प्राप्ति यानी अनर्थ का ही साधन उसे बताया जा रहा है जिसे अनर्थ का साधन बताया जाता है माना जाता है उसकी निंदा की जा रही है तो इस प्रकार ये प्रधान साधन जो मोक्ष का है ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान रूपा विद्या उसकी निंदा की जा रही है नौ मंत्र के उत्तरार्थ में किस अभिप्राय से निंदा की जा रही है भास्करचार्य जी को पूछा जाएगा तो कहेंगे विद्या के साथ कर्म का संबंध विधान करने की इच्छा से कर्म का संबंध बताने की इच्छा से केवल ब्रह्म विद्या की निंदा है केवल ब्रह्म विद्या तो अनर्थ को प्राप्त कराती है और कर्म सहकृत ब्रह्म विद्या मोक्ष दिलाती है ऐसा बताना है तो कर्म रूपी सहकारी का ब्रह्म विद्या के साथ संबंध बताने की इच्छा से केवल ब्रह्म विद्या की निंदा यहां मान रहे हैं लेकिन ब्रह्म विद्या तो प्रधान साधन है और कर्म सहकारी साधन है तो प्रधान साधन की निंदा सहकारी के संबंध का विधान करने की इच्छा से मानना यह भी अयुक्त है गलत है अनुचित है ये यह यहां पर कहा कि प्रधानस्य च विद्या तो प्रधान जो विद्या है ब्रह्मत्म विद्या ने ब्रह्मात्मकत्व तो बोध वो मोक्ष के प्रति प्रधान साधन माना जाता और उसका सहकारी माना जाता है कर्म को और उस कर्म का विद्या के साथ संबंध बताने की इच्छा से जो केवल प्रधान विद्या की निंदा है वह अयुक्त है प्रधान से च विद्या निंदा अयुक्तम ऐसे लगाना निंदा करना भी गलत है और इस इस प्रकार ये तीन हेतु बताए गए कर्म का विद्या के साथ समुच्चय नहीं हो सकता ये बताने के लिए और भास्कराचार्य जी मानते हैं ये गलत है उनका कहना इसमें और भी एक विरोध बताया जा रहा है अभी तक के तीन हेतुओं से तो श्रुति विरोध बताया गया ठीक है श्रुति और युक्ति का विरोध अब ब्रह्म सूत्र का भी विरोध होगा यदि केवल ब्रह्म विद्या को मोक्ष का साधन न मान करके कर्म सहकृत ब्रह्म विद्या को मोक्ष का साधन मानेंगे तो ब्रह्मसूत्र का भी विरोध हो जाता है ब्रह्मसूत्र का विरोध का अर्थ हुआ व्यास जी जैसे शिष्टों का विरोध ये भी गलत है इसे कहा जा रहा है ज्ञानादेव तू कैवल्यम तो इसमें तू शब्द ये बताता है कि कर्म का लक्षण ज्ञान में हू हाँ, शब्द तो समुच्चय का खंडन करता ही है ये ये एवकार व्यावर्तक है कि ये एवकार कैवल्य बता रहा है अकेला ज्ञान ही कर्म का समुच्चायक है एक का, क्या, मोक्ष का साधन है और तू शब्द क्या नाम तू शब्द बता रहा है ये बाकियों का जो मत है कर्म से मोक्ष या उपासना से मोक्ष कर्म उपासना से मोक्ष या कर्म ज्ञान से मोक्ष ये ठीक नहीं एवकार व्यावर्तक यानी कर्मादि बाकी साधन तो सातिशय फल के साधन है और ज्ञान में निरति से फल साधन स्वरूप वैलक्षण्य ये तू शब्द बता रहा है अकेला ज्ञान ही निरति से मोक्ष का साधन है यह ज्ञान में बाकीों के बाकी साधनों के अपेक्षा वैलक्षण्य है बाकी जितने भी साधन हैं केवल कर्म या केवल उपासना या कर्म इत्यादि समुच्चय वो सब सातिशय फल के साधन है ये तू शब्द बताएगा साधनांतर का वैलक्षण्य और जो साधनांतर से विलक्षण ब्रह्मात्म एक तो ज्ञान है वही मोक्ष का साधन है साधनांतर कोई भी जो ज्ञान से विलक्षण है वो मोक्ष का साधन नहीं है ये बताएगा ये उठ तो प्रधानस्य च विद्या सहकारी संबंध विधितया निंदा इत्यपि ये भी गलत है आगे कहते हैं कि अतएव इति सूत्र विरोधस्य विरोधस्य विरोध पूर्ण विराम होने से चलेगा है उसमें तो अत एव च अग्नि ईंधनादि अनपेक्षा ये ब्रह्म सूत्र है अभी हुआ ना तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद में अतः ब्रह्म ज्ञान में स्वतंत्र पुरुषार्थ होने से ही अतएव कार्य है ब्रह्म ज्ञान स्वतंत्र मोक्ष का साधन होने से ही ब्रह्मज्ञान को मोक्ष संपादन में अग्नि ईंधन आदि शब्द से कहे जाने वाले आश्रम कर्मों की अपेक्षा नहीं है यह सूत्रार्थ है ब्रह्मज्ञान अकेला ही मोक्ष का साधन होने से उसे मोक्ष संपादन में अग्नि ईंधनादि शब्द से कहे जाने वाले आश्रम कर्म की अपेक्षा नहीं है ये बताने वाला जो ब्रह्म सूत्र है ये कर्म का ब्रह्म ज्ञान के सहकारित्व रूपेण भी निषेध कर रहा है, है। मोक्ष संपादन में आश्रम कर्मों का ब्रह्म ज्ञान के साथ सहकारित्व रूपे न संबंध नहीं है ये बता रहा है और भास्कराचार्य जी कह रहे हैं कि मोक्ष के प्रति प्रधान साधन है ब्रह्म ज्ञान और सहयोगी हैं आश्रम कर्म सहयोगित्व रूपे न ब्रह्म ज्ञान के मोक्ष के लिए सहयोगित्वन रूपेण समुच्चय मान रहे हैं न भास्कराचार्य जी ऐसा मानेंगे तो व्यास जी के इस सूत्र का विरोध होगा कि नहीं होगा तो ये कहा अतएव च अग्नि ईंधनादि अनपेक्षा इति सूत्र विरोध भास्कराचार्य मते ऐसा लगाना भास्कराचार्य जी के मत में ये सूत्र का भी विरोध है तो यदि ये, ये कहते हैं ये विरोध कब होगा जब ये प्रधान विद्या का विद्या की निंदा अनुचित है ये कहा ना सहकारी कर्म के संबंध के विधान की इच्छा से प्रधान ब्रह्म ज्ञान की निंदा भी अनुचित है ये जो कहा अनौचित कब सिद्ध होता है जब ब्रह्मज्ञान और कर्म का समुच्चय तो मान रहे हैं लेकिन समुचित तो इन दो साधनों में भी प्रधान माना जा रहा है ब्रह्मज्ञान को और माना जा रहा है कर्म को गौण सहयोगी तब तो यह विरोध आ रहा है और अनुचित बताया जा रहा है प्रधान विद्या के निंदा को तो इस अनौचित्य को हटाने के लिए माना जा कि मोक्ष के प्रति ब्रह्मज्ञान प्रधानत्वेन रूपेन और कर्म सहयोगी रूपेन साधन नहीं किंतु समप्रधान साधन है सम का मतलब कर्म और ज्ञान दोनों भी एक जैसे साधन है जैसे कोई कंपनी चला रहा है तो 50-50 प्रतिशत -50 हिस्सा दोनों का है तो दोनों समान रूप से अधिकारी माने जाएंगे उस कंपनी के और किसी का ज्यादा है पचास प्रतिशत से किसी का कम है तो जि जिसका ज़्यादा है वो मुखिया माना जाता है मुख्य माना जाता है और सहयोगी माना जाता है जिसका कम हिस्सा है उसको सहयोगी माना जाता है तो ऐसे कर्म को सहयोगी और ज्ञान को प्रधान मानेंगे तो प्रधान की निंदा करना अनुचित माना जाएगा लेकिन यह माना जाए कि मोक्षरूपी फल के संपादन में ब्रह्म ज्ञान और कर्म ये दोनों प्रधान तथा गौण भाव से साधन नहीं दोनों भी सम भाव से समान रूप से मोक्ष के साधन है ऐसा मा, मानेंगे तब तो आ, केवल ब्रह्मज्ञान की निंदा तथो भूय युवते तमो ये विद्यामता इससे बन जाएगी क्योंकि दूसरा जो ब्रह्मज्ञान के तरह ही प्रधान साधन है उसका ब्रह्मज्ञान के साथ समुच्चय करना है तब ते अनौचित्य नहीं आएगा ऐसा यदि भास्कराचार्य जी कहे के अनुयायी कहेंगे यह भास्कराचार्य स्वयं कहेंगे कि कर्म और ब्रह्म ज्ञान का प्रधान तथा गौण रूप से समुच्चय नहीं सम्रधान रूप से वो समुच्चय है ऐसा हम मानते हैं ऐसा ही भास्कराचार्य जी कहना चाहेंगे तो उनके इस कथन का निषेध किया जा रहा है आगे वाले वाक्य से समसमुच्चय परेणापी ने थे इसमें परिणापी में पर पर इस सर्वनाम से लेना है भास्कराचार्य जी को तो परिणापी का अर्थ निकलेगा भास्कराचार्य नापी जो समुच्चयवादी भास्कराचार्य जी है उनके द्वारा भी समसमुच्चय यानी सम भाव मोक्ष के प्रति ज्ञान तथा कर्म का अभिष्ट नहीं है उन्हें भी अभिष्ट नहीं है तो परेरणापी समुच्चयच यानी उनको भी ये अभीष्ट नहीं है समसमुच्चय ये कहा गया तो परेना समसमुच्चयस्य समुच्चयच आगे है विरोधे न परि झर तो ये भी उन्हीं के पक्षम में अनौचित्य बताने के लिए वाक्य है तो भास्करचार्य जी को ज्ञान कर्म का सम प्रधान समुच्चय अनभिष्ट है इतनी ही बात नहीं अभिष्ट नहीं है इतना इतनी ही बात नहीं है अपितु उन्होंने ज्ञान कर्म का सम प्राधान्य का खंडन भी किया है ज्ञान प्राधान्य के सम प्राधान्य का खंडन भी किया है इसे कह रहे हैं कि विरोधे नीजरे परिजहरे का करता है भास्कराचार्य भास्कराचार्य ने ज्ञान कर्म का सम समुच्चय का खंडन भी किया है परिहार भी किया है निराकरण भी किया है ही धातु से लिट लकार का रूप है परिजीरे परिउपसर्ग पूर्वक रिधातु से लिट लकार हो करके बना है ओ रिहर उसे परिजीरे बना है, है? दितो। हा दी हो करके तो परिहार किया है यह अर्थ निकलेगा परिजीरे का अर्थ है परिहार किया है उन्होंने परिहार किया का मतलब तो निराकरण किया है किसका कर्म और ज्ञान के सम समुच्चय का एक मोक्ष के प्रति ज्ञान और कर्म समान रूप से साधन है इस बात का उन्होंने परिहार किया है खंडन किया है क्या बता करके तो विरोध है ना यानी विरोध दिखा करके यहां पर पूर्ण विराम होना चाहिए और जो के पास पूर्ण विराम है वो यहां होता तो और अच्छा के पास तो अल्प विराम होने से चलेगा है पूर्ण विराम है तब तो ठीक है अब ये जो भास्कराचार्य जी का खंडन हुआ इसलिए जो शुरू में कहा गया था कि उपासना का ही भाष्य में कहा गया था न कर्म के साथ समुच्चय बताने के लिए केवल कर्म तथा केवल उपासना के अनुष्ठान का खंडन है क्या नाम निंदा की जा रही है ये निर्दोष सिद्ध हुआ इसका उपसंहार कर रहे हैं कि तस्मात् कर्म अविरोध देवता ज्ञान अत्र समुच्चयो विधिते तो तस्मात् अर्थ निकला ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान का कर्म के साथ संबंध संभव न होने से कर्म अविरोधी जो देवता विज्ञान है यानी उपासना है उसी का समुच्चय विधान यहां पर किया जा रहा है समुच्चय विधान की इच्छा से यहां पर एक एक की निंदा की जा रही है ये हुआ कि तस्मात कर्म अविरुद्ध देवता ज्ञान सेव अत्र वुच्चय विधि से का मतलब विधान किया जाएगा धिश्य थे आगे हैं भाष्य में जो दूसरा वाक्य आ रहा है विद्या या देवलोक इत्यादि न परमात्म ज्ञानम यहां तक के भाष्य की व्याख्या टीका में हो गई अब भाष्यस्थ विद्या देवलोक इसका उत्तरण लिखते हैं टीकाकार इसे देखिए कि ननु देवता देवताज्ञान से कर्मफलातिरिक्त समुच्चयो न संभवतीत आह इति विद्य तो कहते हैं कि देवता ज्ञानस्य यानी उपासन उपासना का फल कर्म फल से अलग नहीं है कर्म फल है संसार उपासना का फल भी संसारी है संसार अंत पाती अभ्युदय तो अभ्युदय फलक कर्म है अभ्युदय फलक उपासना भी हो गई तो अभ्युदय रूपी कर्म का जो फल है वही उपासना का फल है तो ये कहते हैं कि देवता ज्ञानस्य ज्ञान से उपासना का आ, कर्म कर्मफलातिरिक्त फलाभाव कर्म फल से अलग फल न होने से अभ्युदय रूपी फल कर्म फल से अलग आ, उपासना का फल न होने से दोनों एक फलक हो गए दो साधन एक फल के प्रति दो साधन हो गए तो समुच्चय तो किया जाता है कुछ फल में आधिक्य दिखाने के लिए विशेषता दिखाने के लिए फल में अतिशयता दिखाने के लिए समुच्चय का विधान किया जाता है और यहां पर जब कर्म और उपासना का फल एक ही है अलग अलग नहीं है तो दोनों का समुच्चय करेंगे तब भी वही फल होगा और एक के अनुष्ठान से भी वही फल होगा तो फिर दोनों का अनुष्ठान इन्हें समुच्चय अनुष्ठान ये किसी विशेष फल का संपादक तो हुआ नहीं फल में अतिशय तो आया नहीं इसलिए समुच्चय का विधान एक प्रकार से निष्फल हो रहा है इसलिए अनुचित है समुच्चय विधान इस प्रकार की जिनके मन में शंका है वो शंका यहां पर बताई जा रही है कि देवता ज्ञानस्य से कर्म फलातिरिक्त फला यानी उपासना का कर्म फल से अलग फल न होने से समुच्चयो न संभवती उपासना का कर्म के साथ समुच्चय संभव नहीं होगा इस यानी ये शंका है, ननु शंका है। कहते अत आह इस प्रकार की शंका का निराकरण करने के लिए कर्म फल से अलग उपासना का फल बताया जा रहा है उपासना को कर्म फल से अलग फल बताने वाले श्रुति वचन यहाँ पर बताए जा रहे हैं कि विद्या देवलोक ये श्रुति है कि विद्या, विद्या यानी उपासना और उपासना से देवलोक की प्राप्ति होती है देवलोक जय्य विद्या देवलोको जय्य ऐसे लगाना विद्या तो से यानी तो उपासना, तो तो उपासना से देवलोक यानी ब्रह्मलोक को प्राप्त किया जाता है उज्जै का अर्थ है प्राप्त देवलोक यानी ब्रह्मलोक तो उपासना से ब्रह्मलोक प्राप्य है इति पृथक फल श्रवनाथ यानी कर्म फल से अलग पृथक का अर्थ है फल श्रुति उपासना का बता रही है जो कर्म का फल है स्वर्ग आदि उससे अलग ब्रह्मलोक उपासना का फल बता रही है इसलिए नहीं कह सकते कि कर्म उपासना का फल कर्म फल से अलग न होने से उपासना का कर्म के साथ समुच्चय असंभव है ये नहीं कहा जा सकता जो लौकिक अभ्युदय फलक उपासना है इस लोक के जैसे अपनी ही आयु को बढ़ाने के लिए एक छांदोग्य उपासना में उपासना बता छांदोग्य उपनिषद में उपासना बताई गई यज्ञ रूप से पुरुष की उपासना यानी अपनी उपासना स्वयं अपने पूरे जीवन को यज्ञ के तरह यज्ञ समझ करके उपासना की जाती है और आ, उसका फल होता है 116 वर्ष की आयु वो उपासना करने वाला 116 वर्ष तक जीता है वो, उसका फल तो खाली आयु की वृद्धि मात्र हुई न कि ब्रह्मलोक की प्राप्ति कोई उपासनाएं हैं पुत्र की आयु को बढ़ाने के लिए उनका भी फल हो जाता है आ, मात्र इसी लोक में दृष्ट फल पुत्र की आयु वृद्धि ओ मंद और मध्यम प्रारब्ध बदल जाता है मंद मध्यम प्रारब्ध बदल जाता है ना इसी के लिए ये फलक उपासनाएं हैं इन कर्म, कर्मों से जो मंद मध्यम प्रारब्ध है वह ये हो जाएगा तीव्र प्रारब्ध नहीं बदलता और मालूम नहीं पड़ता कि कौन सा मंद मध्यम प्रारब्ध है कौन सा तीव्र प्रारब्ध है इसलिए ये सब साधन किए जाते हैं साधन का अनुष्ठान किया और फल प्राप्त हुआ और किसी ने कहा कि आपके प्रारब्ध में नहीं है तब भी फल प्राप्त हुआ तो समझना चाहिए कि वह मंद प्रारब्ध था जो हमने शास्त्र ने बताए हुए साधन के द्वारा उसे अभिभूत कर दिया बदल दिया वो बदल गया प्रारब्ध मंद मध्यम प्रारब्ध बदल जाता है और तीव्र प्रारब्ध जो है वो नहीं बदलता वो शास्त्र ने जैसा बताया ऐसा साधन किया लेकिन फल नहीं मिला तो समझना चाहिए तीव्र प्रारब्ध था जिसका बदलना संभव नहीं था इसलिए वो शास्त्र ने जैसा बताया था ऐसा साधन करने पर भी फल नहीं मिला दृष्टफ फल तो ये जो उपनिषदों में ब्रह्मलोक प्राप्ति फलक उपासनाएं बताई हुई हैं उन्हें माना जाता है ब्रह्मलोक की प्राप्ति उनका फल और कुछ है अंगावबद्ध उपासनाएं उनका फल है कर्म फल में ही अतिशय वो भी ब्रह्मलोक प्रापक नहीं है और आपकी इस लोक की दृष्ट फलक उपासना है वो भी ब्रह्मलोक प्रापक नहीं मानी जाएगी बाकी जो उपासनाएं हैं ब्रह्मलोक प्राप्ति की साधन के रूप में बताई गई उनको ब्रह्मलोक प्राप्ति फलक कहा जाएगा तो विद्या देवलोक यह श्रुति उपासना का ब्रह्मलोक से ब्रह्मलोकात्मक कर्म फल से अलग फल बता रही है इसलिए क्या होगा कि दोनों भी अलग अलग सफल साधन है ब्रह्म ज्ञान का भी यानी वो उपासना का भी अलग फल है कर्म का भी अलग फल है और इन दो सफल साधनों का आपस में अंगांगी भाव नहीं होगा तो क्या होगा फिर समुच्चय होगा तो समुच्च अनुष्ठान करने से एक विशिष्ट फल हो जाएगा वो कह रहा है कि तयोर ज्ञान तय ज्ञानकर्मणोर इक अनुष्ठान निंदा समुचित न निंदा पारा एवं एक, -एक पृथक फल श्रवनात तो हो ज्ञान ज्ञानकर्मो ये जो दो साधन हैं ज्ञान यानी उपासना और कर्म अविद्या शब्द से बताया गया कर्म विद्या शब्द से बताई गई उपासना इन दोनों के स्वतंत्र अनुष्ठान की एक एक के अनुष्ठान की निंदा यानी नवम मंत्र में की जा रही है इस प्रकरण के उपक्रम में जो नवम मंत्र आ रहा है वहां केवल कर्म के अनुष्ठान की निंदा और केवल उपासना के अनुष्ठान की निंदा की जा रही है उस निंदा का क्या अभिप्राय है तो कहते हैं समुच्चिची सया समुचिची सया का अर्थ है समुच्चय का विधान करने की इच्छा से अभिप्राय से केवल कर्म न करे या केवल उपासना न करें इस अभिप्राय से एक एक की उपास एक एक के अनुष्ठान की निंदा नहीं है अपितु समुचित अनुष्ठान करें इस अभिप्राय से एक एक के अनुष्ठान की निंदा की जा रही है ये यह यहां पर कहा कि तयोर ज्ञान कर्मो यह एक एक अनुष्ठान निंदा समुचित से, समुचित क्रिय क्रियते ऐसा लगाना न निंदा परा एव एक समुच्चय का विधान करने की इच्छा से किया जा की जा रही है एक एक के अनुष्ठान की निंदा निंदा पराही निंदा नहीं है निंदा परा निंदा मानी जाती है जिसकी निंदा परक निंदा होती है तो फिर उस साधन का त्याग किया जाता है वहां से हटाया जाता है वो निषेध होता है जिस साधन का शास्त्र निषेध करता है उसकी निंदा निंदा परक मानी जाती है निंदा का तात्पर्य निंदा में ही है और उनिंदा की जाती है जिसकी जिस साधन की निंदा की, की जा रही है उस साधन में अधिकारी प्रवृत्त न हो इसके लिए ऐसे यहां केवल कर्मानुष्ठान में या केवल उपासना में साधक प्रवृत्त न हो इस अभिप्राय से निंदा नहीं है लेकिन निंदा का अभिप्राय है दोनों का समुच्चय अनुष्ठान करें समुच्चय अनुष्ठान में प्रवृत्ति के लिए निंदा की जा रही है कहा ये कैसे आपको ज्ञात हुआ कहते इसलिए कि एक एक पृथक फल श्रवनाथ तो एक एक का अर्थ है केवल कर्मानुष्ठान और केवल उपासना के अनुष्ठान का भी अलग अलग फल श्रवण होने से श्रुति दोनों का भी स्वतंत्र अनुष्ठान सफल है करके बता रही है केवल अनुष्ठान केवल कर्म का अनुष्ठान भी फलवान है कर्मणा पितृलोक करके स्वर्गलोक की प्राप्ति बताया जा रहा है फल और केवल उपासना का भी फल बताया जा रहा है ब्रह्मलोक की प्राप्ति इसलिए केवल उपासना का अनुष्ठान भी केवल कर्म का अनुष्ठान भी शास्त्र सफल बता रहा है तो शास्त्र जिसे सफल साधन बताता है उसकी निंदा वो उस साधन के त्याग की इच्छा से नहीं हो सकती उसे व्यावृत्त करने के लिए नहीं हो सकती अभी तो अभिप्राय होगा कि उन दोनों सफल साधनों का एक साथ अनुष्ठान करें के लिए निंदा होगी ये यहां पर कहा कि तयोर ज्ञान कर्मोर इह एक, -एक अनुष्ठान निंदा सया न निंदा परा समुचि एक, -एक पृथक फल श्रवणात एक, एक का अलग अलग फल श्रवण होने से केवल उपासना का अनुष्ठान भी सफल है केवल कर्म का अनुष्ठान भी सफल है तब भी उन सफल अनुष्ठान की निंदा की जा रही है का अर्थ है दोनों का समुच्चय अनुष्ठान दोनों स्वतंत्र सफल हैं केवल उपासना का अनुष्ठान भी केवल कर्म का अनुष्ठान भी इसके ज्ञापक वाक्य बताए जा रहे हैं आगे विद्या तद इत्यादि से इस पर चर्चा हम लोग करते हैं कल